शंकराचार्य के कृतियों में तीन प्रकार की कृति पाई जाती है आकर ग्रंथ के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है गीता के ऊपर उपनिषद के ऊपर ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकराचार्य का एक कृति यानी कार्य ऐसा कार्य है, है। दूसरा मौलिक उनके अपने ग्रंथ हैं जिसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं आकर ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ गीता, ब्रह्मसूत्र उपनिषद ये शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया नहीं है उसके ऊपर उन्होंने गीता के व्याख्या की भाष्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर व्याख्या की उपभाष्य हुआ किंतु कुछ उनके मौलिक ग्रंथ हैं अपने ही अपने द्वारा रचित ग्रंथ हैं वो जो आकर ग्रंथों में जो कहा गया गीता में तत्तस्थानों पर ब्रह्मसूत्र में अथवा उपनिषदों में जो कहा उनको छंदोबद्ध करके अपने मौलिक चिंतन ग्रंथ बनाया होगा जो विवेक चूड़ामणि उनके द्वारा रचित है शंकराचार्य जी के द्वारा किन्तु ये श्रुति सम्मत है ये प्रकरण ग्रंथ में आता है यह आकर ग्रंथ नहीं प्रकरण ग्रंथ है उनका मौलिक चिंतन है शंकराचार्य जी का किन्तु आश्रय दिया हुआ है मुन्हीं उपनिषदों का वहां जो बातें बताई गई उसी को यहाँ स्पष्टीकरण किया है आकर ग्रंथों से के अपेक्षा प्रकरण ग्रंथों में कुछ विशेषताएं होती है आकर ग्रंथ जो होता है उसमें पद पदार्थ का सामान्य व्यक्ति के लिए ज्ञान होना संभव नहीं होता कहीं थोड़ा संक्षेप में बता दिया फिर आगे जा कहीं बताया अब भूमिचंद के मंत्र के साथ जैसे मंत्र चलते चले वैसी व्याख्या निकली है तो वो आकर ग्रंथ की स्थिति ऐसी है, है यहां प्रकरण ग्रंथ में क्या है एक एक तत्व का निरूपण का एक एक संक्षेप में बदलाव है माया क्या है आएगा तो माया का निरूपण शुरू हो जाएगा जीव क्या है तो जीव का शुरू का निरूपण करने लग जाएंगे। ईश्वर क्या है तो उसी का स्वरूप का निरूपण छोटे छोटे पंक्तियों में बताते चलेंगे प्रकरण ग्रंथों में फायदा होता है प्रकरण ग्रंथ शंकराचार्य जी की अनेक हैं प्रकरण ग्रंथ भी एक नहीं है अनेकों में से एक विवेक चुड़ामी है इनका उपदेश शास्त्री है तत्वबोध है आत्मबोध है सिद्धांत बिंदु आदि बहुत कुछ है प्रकरण ग्रंथ उनमें से विवेक चुड़ामणी का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है इसका नाम से ही प्रसिद्धि है विवेक माने थे ज्ञान विवेक सब तो ज्ञान होता जान ज्ञान विवेक मैंने ज्ञान यहां विवेक वैसे ज्ञान लौकिक ज्ञान सामान्य ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ये ज्ञान है जानकारी किन्तु तो ऐसे जानकारी को विवेक नहीं बोलते हैं विवेक माने आत्मा अनात्मा विवेक को ही अध्यात्मशास्त्र में विवेक शब्द से बोलते हैं दो ही तत्व हैं एक आत्मा एक अनात्मा दो ही पदार्थ लेकर के चलता है अध्यात्मशास्त्र एक आत्म पदार्थ एक अनात्म पदार्थ दो तो आत्मा आत्मान तत्व विवेचन तो, तो विवेक तो बोलते हैं वो तो विवेक कराने वाले बहुत कुछ मिलेंगे शास्त्र कम नहीं है विवेक कराने के लिए किंतु विवेकों के भी ये चूड़ामणी है शिखर है मुकुट है ये ग्रंथ है कितना सरल तरीके से आत्मान, आत्मा आत्मान आत्म विवेचन इसमें कर देते हैं शंकराचार्य भी बहुत सरल है आकर ग्रंथ में ढूंढते ढूंढते मुश्किल पड़ता है क्या सरलता से आपको पाएंगे जैसा कोई भी विषय होगा सरलता से आपको मिलेगा प्रकरण ग्रंथ शंकराचार्य जी का तो एक आकर ग्रंथ के ऊपर उनकी कृति है एक प्रकरण ग्रंथ है और एक स्तोत्र ग्रंथ है उनका शंकराचार्य जीवन में जीवन में तीन ग्रंथ पाए जाते हैं स्तोत्र ग्रंथ गंगा जी की स्थिति दरभंगा की स्थिति कृष्ण की स्थिति विष्णु की स्थिति ऐसी ऐसी स्थिति शंकराचार्य के ग्रंथ है तीन प्रकार के ग्रंथ उनके जीवन के ग्रंथ तीन प्रकार के ग्रंथ तो बहुत है किंतु प्रकार भी नहीं सारे ग्रंथ जीतने में हुए तीन भाग में विभक्त होता है शंकराचार्य के ग्रंथ आदर ग्रंथ और प्रकरण ग्रंथ और स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ तथा जगन्नाथ की स्थिति नर्मदा की स्थिति ऐसे ऐसा नर्मदाष्टक है गंगाष्टक है ऐसे ऐसे तो ये प्रकरण ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ अन्यवादियों के साथ में काम नहीं करेगा जब ये शंकराचार्य जी के ही अनुयायी होंगे उनके लिए ये पोषक ग्रंथ है अन्यवादी आएंगे द्वितवादी आदि आपके पास तो शंकराचार्य जी ने डिवेट चुड़ामी में ऐसा कहा कहने से नहीं मानेंगे उनको तो वेद में ऐसा कहा गीता में ऐसा कहा करके देना पड़ता है अन्यवादी के लिए जो वैदिक होगा गीता को मानता है वेद को मानता है ूत्र को मानता है किंतु विवेक चुड़ा मिले को सब नहीं मानेंगे यह शंकराचार्य जी के अपने मौलिक चिंतन है ये तो संभत है वो बात है किंतु ये मौलिक चिंतन होने के कारण अन्य द्वैतवादी लोग इसको उदाहरण देंगे तो नहीं मानेंगे उनके लिए वेद का उदाहरण वेद में अगर मान जाएंगे ऐसी और नास्तिकवाद जो होगा वेद का उदाहरण भी नहीं, नहीं मानेगा गीता का भी नहीं मानेगा कोई तो नहीं मानेगा उसको क्या एकता का देना पड़ेगा तर्क एक ऐसा चीज है सबको सम्मत है सब मानते हैं तर्क युक्ति तो जब आपके सामने नास्तिक वार आएंगे तो तर्क देखना होगा युक्ति युक्ति सबको मानना है मनुष्य मात्र मानता है युवती चाहे जैन हो बौद्ध हो कोई विचारवाद हो तर्क ऐसा है और वैदिक समाज में आप चलेंगे तो वेद गीता उपनिषद पुराण आदि लेकर चलिए मानेंगे सब मानेंगे वैदिक समाज सब मानेगा क्यों इसका भी कुछ पंथ पंथभेद हो जाता है दैविक समाज में भी कोई द्वैतवाद है कोई अद्वैतवाद तो है कोई द्वैतावेद है कुछ पंथ पंथभेद है अपने अपने विचारों से चले हैं ऋजिरो तो मंत्र की व्याख्या अमुक ने अमुक ढंग से की तो अमुक ने अमूक ढंग से की मंत्र ये व्याख्या भिन्न प्रकार के होंगे द्वैतवाद पर अद्वैतवाद परक व्याख्या उसी मंत्र के हैं सर तो वो वैदिक समाज में ये बेद आदि का काम होता का है और शंकराचार्य जी के जो अनुयायी होंगे उनके लिए ये ग्रंथ बहुत मूल्यवान है शंकराचार्य जी के अनुयायी इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा श्लोक अनुष्ठित छंद के पाए जाएंगे और सरल श्लोक हैं सरल जैसे गीता के श्लोक जो संस्कृत नहीं पढ़ा होगा वो भी जब गीता पढ़ता है तो कुछ कुछ उसको समझ समझना आता है तो ऐसे सरल संस्कृत है वो वैसे ये अति सरल संस्कृत में है तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है अब गहरा चिंतन चलने लग जाए लेना हो तो फिर टीका लो टिप्पणी लो अलग चलो ऐसी स्थिति है सामान्य मूल ग्रंथ का तात्पुर समझने के लिए श्लोक तो से सामान्य रूप से लेना है उसी ढंग से हम चलेंगे सामान्य ज्ञान होगा इसका प्रिय तो मैंने शंकराचार्य जी के प्रकरण ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है चीड़ा मणिक्रंथ आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा या आपने पहले पढ़ा भी है कितने सरल भाषा में हर पदार्थों का अलग अलग निरूपण है पदार्थ क्या है अध्यात्म शास्त्र में जीव जगत ईश्वर माया इन चार चीजों की चर्चा में चलते हैं जीव का वास्तविक स्वरूप क्या होता है क्या जो अभी हमारे सामने भास रहा है यही इसका स्वरूप है या संशोधित स्वरूप किसी और प्रकार का होता है इसका तो संशोधित स्वरूप में जब ले जाते हैं जीव के तो वो परमात्मा से भिन्न नहीं हो पाता अभी व्यवहार तो काल में जो स्वरूप है जीव का ये तो परमात्मा से भिन्न है ये अल्पज्ञ है परमात्मा सर्गज्ञ है ये कहाँ से होना औपाधि कदस्थ है उपाधि को तो माने विचार के द्वारा त्यागेंगे तो स्थिति में मुख्य है कि जीव जन्म की एकता बदलाने के लिए ही ये ग्रंथ का तात्पर्य sure. है जो ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य जो उपनिषदों का तात्पर्य वही इसी का तात्पर्य है अधिकारी भी वही जो ब्रह्मसूत्र के अधिकारी होंगे गीता के अधिकारी होंगे उपनिषद के अधिकारी होंगे वही इसके अधिकारी होंगे इसमें कोई देवी देवता की चर्चा नहीं मिल पाएगी क्या इसे ग्रंथ है क्योंकि चार बातों का निरूपण ग्रंथ के शुरू में बदला लेना चाहिए हर ग्रंथ में ऐसा होगा इसको पढ़ने वाला कौन हो सकता है अधिकारी ए? हो सकता है कोई देवी देवताओं की उपासना करना चाहता हो कोई व्यक्ति तो ये पढ़ते पढ़ते अब मिलेगा तब मिलेगा अंतिम पर कुछ मिलेगा ही उसके समय नष्ट होना है तो जैसे उपन्यास पढ़ने वाला भी एक अधिकारी विशेष होता है पेपर पढ़ने वाला भी एक अधिकारी विशेष होता है वैसे इसका अधिकारी जो वेदांत के अधिकारी होंगे वही इसके अधिकारी वेदांत के अधिकारी होता है मुमुक्षु संसार के विषयों से जिसको वैराग्य है ग्लानी है मुक्त तो होना चाहता है वो अधिकारी होता है वेदांत आप लोग वेदांत पढ़ चुके हैं जानते हैं इसके भी अधिकारी वही होता है भोगा शक्ति जिसके जिसके पास हो कोई इस ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी नहीं याद भोगों की तो निंदा करेंगे विषय भुगतिक निंदा आत्मज्ञान की प्रशंसा इन ग्रंथों का तात्पर्य है तो जो मुमुक्षु होगा उसी को ही अच्छा लगेगा वो अधिकारी होगा विषय जो वेदांत का है वही इसका विषय है एक प्रकरण ग्रंथ न्याय मैंने संपूर्ण वेदांतों का परम तात्पर्य की जीव जन्म की ऐक्य जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा ये वेदांतों का तात्पर्य है उपनिषदों का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता ऐक्य यही सिद्ध करना है वेदांत तो जीव और परमात्मा में जो खाई पड़ी है उसको पार दे। अरे भाई तू तो जीव रहिये तू तो, तो शिव है बोलने मात्र से नहीं, युक्ति दे करके और उस वेद मंत्रों को देकर के वेदांत में सिद्ध किया मंत्र भी है अ वेद बोल रहा है और साथ में युक्ति भी युक्ति दिए देकर के शुक्र दिया जो वेदांत का तात्पर्य है मैंने जीव ब्रह्म की ऐक्य वे ऐक्य में पहुंचने के बाद भी एक शांति का माहौल आता है हर व्यक्ति शांति चाहता है मनुष्य अरे प्राणी मात्र चाहता है ये सबकी मांग है मुझे सुख हो शांति हो कभी भी दुख न हो ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबकी मांग है स्थिति ऐसी है वो तो मांग की पूर्ति तभी होगी आप उसके सामने अवस्था बोलते हैं ऐक की अवस्था बोलते हैं उसमें पहुंचे अपने बुद्धि से तब आपको शांति मिल सकती है या तो ये सब कुछ मैं हूँ ऐसे भाव में जाइए सब में मैं हूँ और मेरे में सब है दोनों तरफ से एक ऐक परो सर्वभूत का अनुतापमान सर्वभूत ऐसी सभी भूतों को अपने में देखना अपने से भिन्न में समझना और अपने को भी भूतों से अभिन्न समझना एक समझना ये समझने की तरीका कैसी होगी ये जो भिन्न है और ये भिन्न है एक कैसे होगा विवर्त बाद में संभव है परिणाम बाद में संभव है विवर्त बाद में जैसे रज्जू में सर्पभाषता है जल धारा भाषा है कोई जल मानेंगे उसको जल भी धारा लकीर लाठी भाजता है माला भाजता है भूक्षित्र भाजता है अपने अपने जो भाषण के अलग अलग है सबको एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति को जलधारा वासना एक व्यक्ति को भूचित्र वासना और एक को लाठी वासना एक को माला वासना एक को सर्प वासना होता है किंतु वास्तव में सब क्या होते हैं न वहाँ लाठी है न भूचित्र है वो एक ही है कौन सर सर्प का सर जो है वहाँ एक रज्जू है अधिष्ठान रूप से रज्जू है वैसे तो ही ये सब को अपने में लाए करके एकत्व तो देखना हो तो विवर्तवाद का सहारा लेना परिणा, हो परिणामवाद असांख्य मत में सीधा नहीं हो सकता विवर्तवाद माने है एक अधिष्ठान तत्व ये सब का प्रलय करते, करते करते करते करते जाते हैं तो अंतिम जो वस्तु बचता है एक वो चेतन तत्व वेदांत ने स्वीकार किया है जिसको ब्रह्म कहते हैं ईश्वर कहते हैं एकांत है उसी में सारा कल्पित है ये जगत और जीव, दोनों में जीवत तो भी कल्पित कल्पित कांत है फिर तो विवर्तवाद में ही ऐक अवस्था में आप जा पाएंगे परिणाम बाद में कभी होने नहीं सकेगा तो विवर्तवाद का सहारा वेदांत लेता है तो ऐक्य में पहुंचने पर ही शांति होती है जब आप एक सामने अवस्था में पहुंचे अपने विचार को उत्कृष्ट बनाते बनाते दिनाते चले तो जाते जाते जाते, जाते एक शांति का माहौल में पहुंचेंगे शांति सब चाहते शांति चाहिए तो आपको अंतर्मुखी वृत्ति में जाना होगा बहिर्वृत्ति से कभी तो शांति मिलने वाली नहीं है ये मेरा का तात्पर्य है आपको शांति चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति में चलिए आप भीतर की तरफ चाहतीये जब सब को अपलाप करते करते करते अपने आप में पहुंचेंगे आप अकेले हो जाएंगे तो वहां पर कोई दुख देने वाला नहीं मिलेगा तो दूसरा है नहीं अपने शब्द में कोई मिलेगा ही नहीं कोई रहेगा ही नहीं उस काल में जब अकेले में आत्मा हाँ आराम हो जाएंगे अकेला होंगे तो आप शांति को प्राप्त करेंगे सबकी इच्छा यही होती है साक्षवत शांति की प्राप्ति हो और दुखों के निवृत्ति हो दुख कोई नहीं चाहता शरीर बुद्धि जब तक आपकी रहेगी दुख से छुटकारा होना नहीं है दुख मिलेगा ही मिलेगा तब की बात रहिए कभी दुख से छुटकारा पाएंगे नहीं कभी स्व संबंधी कष्ट होगा तो कभी परासबंधी कष्ट होगा कुछ ना कुछ कष्ट आ ही रहेगा जाने आते ही रहेंगे तो ये शरीर से आप अलग अपने को आप को अलग कर पाए कभी दुखों से वृद्धि तभी हो सकेगी वेदांत बात कही गई ये परमात्मा के ऐक्य बदलाना परमानंद की प्राप्ति दिलाना उसी को तो परमानंद की प्राप्ति कहते हैं तो उसका जो विषय है जीवोतम तो की एकता वेदांत का उपनिषद का गीता का परम का वही इसका विषय है परम ग्रंथ का विषय वही होता है जो आकर ग्रंथ का विषय होता है क्योंकि आकर ग्रंथ में जो कहे गए बातों को ही आप स्पष्टीकरण किया हुआ है अतिरिक्त तो बात तो यहां नहीं है इसलिए तो वो विषय होगा वही वेदांत का विषय है वही यहां का विषय होगा अधिकारी विषय संबंध ग्रंथ का और इसका अधिकारी का संबंध होगा प्राप्त प्राप्त भाव संबंध ग्रंथ को प्राप्त करेगा तो अधिकारी तो प्राप्त बनेगा ग्रंथ प्राप्य होगा विषय के साथ संबंध होगा ग्रंथ का विषय है ये ग्रंथ का विषय बनेगा विषय होगा अधिकारी तो ये प्रतिपादक प्रतिपाद्यभाव तो संबंध बनेगा प्रतिपादक ग्रंथ है प्रतिपाद्य विषय होगा जीव आत्मा की आदि माया इसका विषय ही आएंगे प्रतिपाद्य तत्व इसमें आएंगे माया जीव जगत ईश्वर ब्रह्म इत्यादि प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक होगा ये शास्त्र तो प्रतिपादक प्रतिपादित भाव संबंध होगा इसमें विषय के साथ जिसमें विषय पाए जाएंगे माया क्या है उसका निरूपण जीव क्या है वास्तव में जीव किस अवस्था में बैठा हुआ चेतन को जीव कहते हैं और वही चेतन विशेष अवस्था में जाए तो वही शीर कहलाता है मैंने बंद अवस्था क्या है मोक्ष अवस्था क्या है जीवन मुक्ति क्या है जिसको अज्ञान जिसका अज्ञान नाश हो गया शरीर नष्ट नहीं हुआ अज्ञान चला गया शरीर है ऐसी अवस्था में कोई होगा उसको कहते हैं जीवन मुक्ति अवस्था शरीर की बात हो जाए तो उसको विदेह मुक्ति अवस्था महात्माओं ने एक अवस्थाओं का प्रबंध किया है बद्द्ध अवस्था और मुक्त अवस्था का प्रबंध पर वही व्यक्ति बद्ध अवस्था में कितने देह ही होता है और आगे जा करके फिर वो कितने उदगार करेगा धन्योश्मी कृतज वृत्तिश्मी ऐसे शब्द आगे आएगा अगर सही ढंग से चला हो तो ये प्रतिपाद के प्रतिपादा विषय का और ग्रंथ का संबंध होगा संबंध अधिकारी और विषय विषय तो वही है जीव ब्रह्म की कथा और प्रयोजन इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा एक प्रश्न उठेगा हम 10 दिन 15 दिन महीना दिन दो तो महीना रूप आएंगे जाएंगे इसको पढ़ेंगे तो प्रयोजन इसका पढ़ने से क्या मिलेगा प्रयोजन अनुद्देश्य मंदों की न प्रबलतें सका है प्रयोजन के बिना एक मंद से मंद व्यक्ति के आगे प्रवृत्ति नहीं होती है माना जिसकी भी प्रवृत्ति होती है तो प्रयोजन को देखकर करके होती है जाने पर मुझे ये मिलेगा ये लाभ होगा वो बुद्धि पहले होती है बाद में प्रवृत्ति होती है कि पढ़ना है तो इसका प्रयोजन क्या होगा प्रयोजन इसका होता है कोई तो परमानंद की प्राप्ति आत्यंतिक रूप की निवृत्ति ये ग्रंथ पत्र प्रयोजन है माने का केवल वाणी से पढ़ देना एक अलग है माने उतार करके पढ़ेंगे आप जिसको श्रवण मनन निध्यासन बोलते हैं श्रवण के साथ साथ मनन चले मनन के बाद एक निष्कर्ष हमें पहुंचे तो इसके परिणाम यही आएगा ये ऐसा औसत है आपको आपके दुख दुख की निवृत्ति और परमाणु की प्राप्ति दिलाने का औसद जो आप चाहते हैं आपकी मांग है सभी यही तो चाहते है न आनंद मिले कितने आनंद अत्यंत परमानंद परम आनंद चाहिए और दुख की निवृत्ति थोड़ा बहुत नहीं आत्यंतिक दुख संपूर्ण दुख जाए ये सबकी मांग है तो इसके पढ़ने से श्रवण करने से पढ़ना मैंने श्रवण करना श्रवण के साथ साथ मनन हो विषय क्या प्रतिपादन हुआ कैसा हुआ क्या हुआ आज के क्या विषय रहा किसके ऊपर चला चलते चलते रिसर्च करते चलेंगे आप श्रवण मनन उसके बाद विध्याशन होगा श्रवण मन दोनों होने के बाद में जो एक निर्णयित पदार्थ आपके सामने आएगा इसके मतलब इन्होंने ऐसा कहा ऐसा जो आएगा ये जो साराम से आप निकाल के बैठते हैं जो उस पर फिर आगे आवृत्ति चलाना उसका नाम है विदिध्यासन तो ये तीनों अगर कर पाएंगे तो आपको प्रयोजन यही होगा प्रयोजन होगा आप तय ड्यूटी की निवृत्ति की प्राप्ति जो मोक्ष बोलते हैं जिसको मोक्ष सदृश बोलते हैं इन ग्रंथों का ये तात्पर्य आपको खाली कर देगा ये ग्रंथ सही ढंग से खड़े तो जितने भी आप उपाधियां हैं आरोपित सब सबको अलर्ट कर करके छिल उतार उतार करके आपको अकेला कर देता है अध्यात्म शास्त्र भी पर यही कार गया और कुछ नहीं काम जितने भी अध्यात्म शास्त्र हैं आपको अकेला बना देता है ये शरीर तेरा नहीं है तू शरीर है जहां ममता हो रही है आमता हो रही है इससे जीवात्मा को तो पृथक कर यही, इनका तात्पर्य यह सभी का यही होता है और वो जीवात्मा पृथक भी हो गया है तो फिर भी जीवत्व तो हम सबको नाश करने के लिए तब तुम ऐसे अभी क्या है तुम जीव नहीं हो तुम तो परमात्मा हो ऐसी बात की आवश्यकता है ये प्रकरण ग्रंथ में आता है ग्रंथ माने जो आतर ग्रंथ के अधिक संबंध चतुष्टय बोलते हैं इस, इसका भी वही संबंध चतुष्टय होता है संबंध आदि संबंधा अधिकार संबंधा अधिकारी च विषयच प्रयोजन दिना बंधम ग्रंथारो मंगलम निष्य हो सकता आपकी मांग कुछ और हो तो वो यहां न मिले इसलिए पहले चार चीजें बता देनी चाहिए कोई भी ग्रंथ पद हो पढ़ाना हो तो ग्रंथ के आदि में चार चीजें बदला दे अधिकारी कौन होगा इसका अधिकारी जो स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति होगा ये यहाँ नहीं मिलेगा वहां को कोई साधन भी नहीं बताएंगे उसमें अधिकारी अलग अलग उसके अधिकारी होगा तो पूर्व में विमानसा पढ़े वो क्या पढ़े स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति पूर्व मेमांसा पढ़े वहां कहा हुआ यह साधन बोलो स्वर्ग मिलेगा अधिकारी अलग अलग तो इसके अधिकारी तो संसार से विरक्त हो मुखक्षा हो मुक्त होने की इच्छा हो वो अधिकारी होगा इसका उसको अच्छा लगेगा इतना। बाकी दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा अधिकारी और संबंध ग्रंथ विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाववादी संबंध और विषय इस ग्रंथ का विषय क्या बता देना चाहिए क्या विषय है इसमें क्या क्या निरूपण होना है विषय और प्रयोजन क्या है ये चार बातों को कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले जान लेना चाहे तब हम उसके अधिकारी हों तो पढ़े नहीं तो छोड़ दें ये स्थिति होती है संबंधश्च अधिकारी विषयश्च प्रयोग हम बिना अनुग्रंथम ग्रंथाधौ मंग, मंगलम नहीं जैसे अनुबंध को नहीं जाना और ग्रंथ में प्रवेश कर लिया तो आपको मंगल नहीं मिलने वाला हो सकता आपके लिए धोखा हो आप अन्य उपासना आदि करना चाहते हैं या उपासना भी बदलाएंगे बात नहीं है आत्मज्ञान में नहीं रख पाता हो तो हम लोग उपासना विशेष उपासना है किंतु आप तत्त लोक प्राप्ति के लिए उपासना करना चाहते हो तो वो उपासना यही पाई जाएंगी जो काम्य उपासना है तो उपासना यही पाई या तो निष्काम उपासना निष्काम कर्म भी बदलाएंगे कर्म की प्रशंसा करेंगे किन्तु सकाम कर्म सकाम उपासना उसकी चर्चा यहां नहीं होगी तब तक लोक प्राप्ति के लिए नहीं प्रकार उस मोक्ष के साक्षात साधन अथवा परंपरागत साधन दो साधनों का निरूपण होगा साक्षात साधन ज्ञान है परम्परा से साधन कर्म भी है उपासना भी है माना निष्काम भाव से कर्म निष्काम भाव से उपासना परम्परा से साधन करेगी मोक्ष के तो उनकी चर्चा होगी तो ये मुमुक्षों के लिए अति प्रिय होगी पुस्तक है ये जो मुमुखी होगा वास्तव में संसार से विरक्त होगा संसार के पदार्थों से जिसको दुख मिला हो धोखा मिला हो तब उसको शकल कुछ समझा हो संसार के पदार्थों का सकल वास्तविकता जिसने समझा हो तो उसके लिए ग्रंथ अति के प्रियकर होगा अति रुचिकर होगा ऐसा ग्रंथ है ये कोई प्रकरण ग्रंथ में आता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ की परंपरा है एक मंगलाचरण करने की परंपरा है ये आस्तिक ग्रंथ और नास्तिक ग्रंथ का पहचान बाजारों में पुस्तक पाए जाते बहुत सारे पुस्तक एक आए पहचान क्या है जिस ग्रंथ के शुरू में मंगलाचरण लिखा हो वो होता आस्तिक ग्रंथ और जिस ग्रंथ के शुरू में मंगलाचरण न हो वो नास्तिक ग्रंथ आस्तिक ग्रंथ और नास्तिक ग्रंथों का ये पहचान पुस्तक बाजार में जिस दुकान में आप विवेक विरावणी खरीदते हैं वहां बौद्ध दर्शन भी हो सकता है सब हो सकता है किंतु आपको पहचानना होगा कौन सा लेना है अगर आप आस्तिक हैं तो शुरू में देखना मंगलाचरण है कि नहीं मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है जैसे ईशावासी परिषद का मंगलाचरण ओम पूर्ण मद पूर्णमिदमे मंगलाचरण में ईशावासी परिषद ईशावाश्यम इदम सर्वम से आरम्भ होता है वो तो पूर्ण मद पूर्णम इदम कोई ईशावासीय परिषद नहीं होगा वो तो अठारह मंत्र का है ईशावास्यम से शुरू होता है पूर्ण मध पूर्णम पहले एक मंत्र है वहां वो तो मंगलाचरण है वो तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है वहां किसी को नव नहीं होगा अब भूयात शब्द में आशीर्वाद भूयात भगवती ऐसा शब्द आता है लोक लगा आशीर्मिंग प्रयोग होता है वो नहीं होगा वो भी पूर्णा ये भी पूरा ऐसे ढंग से बोल रहा है ये वस्तु निर्देश आपने मंगलाकरण कर लाता है और यहाँ पर मंगलाकरण देंगे नमस्कार आप लोगों मंगलाकरण नहीं होगा मंगला क्यों अब आज तक शुरू किए होंगे पुराने प्रथाय है उनके यहां मंगलाचरण नहीं होगा तो ये यहां नमस्कारात्मक मंगलाचरण है माने अपने गुरु से अभिन्न जो भगवान परमेश्वर तत्व है उसको नमस्कार करना चाहते हैं शंकराचार्य क्योंकि शंकराचार्य एक अद्वैतवादी हैं अद्वैत में उनकी निष्ठा है तो गुरु को और भगवान को दो नहीं मानते उनके गुरु जी हैं गोविंद पाद गोविंद नाम है और भगवान का नाम भी गोविंद है गोविंद भगवान का नाम है वो भी बिंदते यदि गोविंद जैसा इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति होती है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त देख के ना नहीं इंद्रियों जैसे चक्षु से देखा जा रहा है तो उस चेतन के होने पर देखा जा रहा है इस ढंग से प्राप्ति है चेतन नदी इंद्रियों से देखा जाए भगवान आज विषय नहीं होता उस चेतन के कारण ये काम कर पा रही है ये कारण है ये क्या है कारण। कारण माने उपकरण जैसे कलम लिखता है कब लिखता है कोई एक चेतन व्यक्ति के हाथ में पड़े वो घुमाए तो लिखेगा रखा हुआ कलम नहीं लिख सकता अलवार काटता है कब काटेगा एक चेतन उठाएगा जब चेतन व्यक्ति उठाएगा तब काटेगा करता के अधिक होता है कारण जब कारण से कार्य हो रहा है तो वहाँ उसके साक्षी करता चेतन जरूर होगा हो चेतन के बिना ये करण चलते नहीं है जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी चलती नहीं गाड़ी चलती हुई देखकर ड्राइवर का ज्ञान होता है कि ड्राइवर है उसमें वैसे यहाँ भी चक्ष से देखा जा रहा है कान से सुना जा रहा है सुधा जा रहा है छुआ जा रहा है देखा जा रहा है सब कुछ हो रहा है तो इसके साक्षी रूप से यहाँ है चेतन है निश्चित होता है गोभी विदे गो विद गोधन क्रिया इंद्रियों के द्वारा प्राप्त तो होता है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त तो होता देखना सुनने का विषय नहीं हो ये जो कार्य कर रहे हैं अपरापरा कार्य कर रहे हैं उप के करण में आते हैं कारण कर्ता के बिना काम नहीं कर सकते जैसे पुलाड़ी है लकड़ी काटती है किन्तु किसी चेतन के हाथ में होने पर का तो वो छेदन क्रिया को देख करके किसका अनुमान होगा वहाँ ठेता छेदन क्रिया क्रिया वहाँ पैदा हो रही किस में कुलाड़ी से लकड़ी में पैदा हो रही है तो कुलाड़ी करे किन्तु कुलाड़ी में अपने आप करने की शक्ति में दूसरे में आश्रित होने पर गती है कारण जो होता है अन्य में आश्रित होकर के काम करने वाले होते हैं कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है स्वतंत्र कर्ता पाणी जी का सूत्र है कर्ता स्वतंत्र होता है करण पराधीन होते हैं आप देखना चाहें देखेंगे इसे नहीं देखना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं आप क्या अधिन है सुनना चाहे सुन सकते हैं नहीं सुनना चाहे नहीं सुन सकते हैं आप स्वाधीन है ये पराधीन है आप स्वतंत्र नहीं है आप स्वतंत्र होते है। हैं जो तरह है ना तो ये गोधि बिंदते यदि गोविंदा ऐसा गोविंद शब्द की व्यस्पत्ति ऐसी मानते हैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति होती है उसकी माने वो निर्गुण है निराकार है कोई आकार में सामने खड़ा दिखाई नहीं देता तो नहीं दिखाई दे रहा तो वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते सूक्ष्म है वो किंतु इंद्रियों में जो क्रिया हो रही है अपने अपनी क्रिया कर रही है कारण में क्रिया करता के बिना चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं होनी चाहिए इसके मतलब चेतन आपका यहाँ विद्यमान है, है सिद्ध होता है तो चेतन के बिना क्रिया है जड़ है जड़ में जो क्रिया होती है ना वो चेतन में आश्रित होने पर होती है गाड़ी चलती है जड़ है गाड़ी क्रिया गाड़ी में गाड़ी के पहिया में क्रिया है किन्तु ड्राइवर न हो तो गाड़ी नहीं चलेगी ड्राइवर में आश्रित जब होती है तो चलती है गाड़ी गोभी विंदते हैं तो यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं शंकराचार्य जी उनके गुरु जी का नाम भी गोविंद है और भगवान हमारे गोविंद हैं, तो दोनों को घटता है एक ही से अभेद करके नमस्कार करते हैं मंगलाचरण है सर्व सर्वेदांत सिद्धांत गोचरम कम गोचरम गोविन्दं सद्गु गोविन्दं सिद्धात गोचर तम गोविन्दं गोविंदम सगुर प्रणतस्म्य अगोचर अ सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर ऐसे अटपड़ा है ये वास्तव में तो अगोचर है किसी का विषय नहीं बनता है ऐसा गोविंद गुरु परमात्मा अगोचर होते हुए भी वेदांत सर्व वेदांत के सिद्धांत का गोचर बनता है क्या जो तो विषय बनता है विषय होते हुए भी वेदांत का विषय बनने वाला जो तत्व है अन्य किसी का विषय नहीं होता है अगोचर बने अभिषय अगोचरम अभी अभी लगा देना ऊपर से अगोचरम अपी सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम सर्व वेदांत सिद्धांत जितने भी वेदांत सिद्धांत है उनका गोचर होता है विषय होता है कौन तम गोविंदम परमानंदम सुरुम जो सदगुरु हैं गोविंद स्वरूप है जो सदगुरु हैं परमानंद हैं परम आनंद स्वरूप गुरु है अहम प्रणपुर ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा कहता हूँ वास्तव में गोचर नहीं होता विषय है नहीं अन्य प्रमाण का विषय नहीं है अगोचर में भी गोचरम कह रहे हैं एक तरफ अगोचर शब्द डाला है एक तरफ गोचर शब्द डाला है अन्य प्रमाणों का विषय न होने पर भी देदांत प्रमाण का ही जो विषय बनने वाला तत्व है ऐसा मेरे गुरुजी जी हाथ पैर वाले को नहीं बोल रहे हैं वो तो तत्व निराकार तत्व ऐसा जो गुरु हैं तम गोविंदम परमानंदम सुरुम गोविंद तो गुरु जी का नाम भी गोविंद है परमानंद रूपी सदगुरु हैं, उन अहम परम तो कहते मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि जानकारी गुरु के बिना कोई जानकारी नहीं होनी जो जानकारी देने वाले तो गुरु का था। जानकारी देना जैसे दीप ब्रह्म की ऐक्य किसी चक्षु का विषय होना नहीं दिखाई नहीं पड़ता ऐसा नहीं। तो कोई महात्मा बताएंगे आपको तो कुछ आपकी बुद्धि ठीक होगी तो पकड़ पाएंगे तो जो बताएंगे वो गुरु हो जाएंगे आपके लिए ऐसा उपदेष तो का आपको तो गुरु बोलते हैं तो उस परमानंद गुरु को नमस्कार करता हूं ऐसा कह अन्य किसी भी प्रमाण का विषय नहीं इसलिए अगोचरम शब्द दिया जाएगा तो बाद में क्यों कहते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम सारे वेदांत सिद्धांत का जो विषय है ऐसे जो सदगुरु गोविंद परमात्मा है उनको मैं नमस्कार करता हूँ क्या इससे उन्होंने अपने गुरु का नाम भी ले लिया और परमात्मा को तो भाई है, है गोविंद तो गोविंद जो गुरु जी शंकराचार्य जी गुरु जी गोविंद पाद हैं उनका भी नाम आ सकता है किन्तु तो शरीर को यह नमस्कार नहीं है उस आत्मा तक को नमस्कार ऐसा करके नमस्कार किया समय हो चुका है